देवी भागवत पांचवा मंत्री का लौटकर महिषासुर को देवी का संदेश कहना व्यास जी कहते हैं महिषासुर का वह प्रधान मंत्री आरंभ किया देवी तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो कहां तुम और कहां वे दानवराज भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है तुम अकेली स्त्री हो अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है तुम्हारे सभी अंग कोमल है अतएव के के बड़ी, बड़ी कठिनता से उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है महिषासुर के पास हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है भारती भारती के आयुध लिए पैदल सैनिकों की संख्या भी अमे है वामोरू जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने में गजराज को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए। इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है अतएव शाम और दान नीति का प्रयोग करके ही मैं तुमसे बातें करना उचित समझता हूँ नहीं तो तुम मिथ्या भाषण करती हो के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो तथा रूप एवं यौवन का तुम्हें अभिमान हो गया है यह मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के के द्वारा मृत्यु के मुख में में झोक देता तुम्हारे रूप में जगत के रूपों को तुच्छ करने की योग्यता है इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है विशाल लोचने उनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा ये तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो भामि में भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों पर पड़ा हूँ सुचिस्मृत तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। देवी ने कहा मंत्री चतुर्ता का आश्रय लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार अर्थ तुम्हें बताती हूं। मेरी समझ में आ गया है तुम महिषासुर के प्रधान मंत्री हो तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पार्श्विक बुद्धि ही प्राप्त है जिससे तुम जैसे मंत्री है वह भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है तुम दोनों एक समान हो ब्रह्मा ने तुम्हारी अच्छी जोड़ी मिलाई है मूर्ख मेरे विषय में तुमने जो कहा है स्त्री स्वभाव वाली हो सो विचार पूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूं मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण कर लिया है तुम्हारे स्वामी स्त्री के हाथ अपनी मृत्यु मांग चुके हैं उसे पूरा करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है इससे मैं समझती हूँ कि वह प्रचंड मूर्ख है वीर रस के तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमी के लिए भले ही सुकर प्रतीत हो सूरवीर के लिए तो यह महान कष्टप्रद है ऐसी ही निंद मृत्यु एवं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है इसीलिए स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को संपन्न करने के विचार से ही मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ के अनुकूल होने पर साक्षात वज्र भी रूई के समान हल्का पड़ सकता है जो स्वयं अभी अभी मृत्यु के मुख में जा रहा है उसका अपार सैनिकों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों अथवा दुर्ग सेवन आदि प्रपंचों से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है जिस जिस समय देह और और देही का संबंध होता है, उसी सुख, दुख मरण ये सभी लिखे जाते हैं। देव जिसकी मृत्यु जिस प्रकार निश्चित कर देता है उसकी उसी प्रकार मृत्यु होने अनिवार्य है उसे कोई टाल नहीं सकता इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र प्रभति ब्रह्म महान देवताओं को भी जीवन में और मरण में जिस समय जिस प्रकार से निश्चित है उस समय उसी प्रकार से स्वीकार करना पड़ता है, धर्मा है उनके वरदान से जिन्हें यह अभिमान हो जाए कि हम मर नहीं सकते वे निरव मूर्ख ही है उनकी बुद्धि मारी जा चुकी है अतएव तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ और उसे मेरी बातें सुना दो फिर वह तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना तुम्हें यदि प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज्य करें देवताओं को भविष्य प्राप्त करने का सुअवसर मिले और तुम लोग रथातल चले जाओ मूर्ख संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हो उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो तभी प्रधान देवता संग्राम में परास्त हो चुके हैं तुम्हारी यह मान्यता निर्मूल है क्योंकि देवस ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था इसी कारण वह परिस्थिति आ गई थी